माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी माँ योगेन माँ की ओर देख कर बोली उस समय क्या ही आनंद था योगेन कहकर मानो थोड़ा अन्य हो गई योगेन माँ ने कहा वह आनंद कैसा था उसे क्या मुंह से बताया जा सकता है याद करने से आज भी प्राणों में कैसा कैसा होने लगता है इस बार माँ हम लोगों की ओर देख बोली रात हो गई घर पर डांट तो नहीं पड़ेगी सुधीरा दीदी आज थोड़ी बहुत डाँट पड़ेगी इनके घर के लोग यहाँ के प्रति रुष्ट हैं यदि सुन लें कि वे लोग यहाँ आई हैं तो आपे से बाहर हो जाएंगे माँ वही तो बेटी बच्चियाँ कितना डांट खाएंगी? कितने प्रकार के लोग हैं उनका क्या भरोसा है जो समाज लेकर चलते हैं उन्हें केवल भय ही है तुम लोग फिर आना बेटी आह कितना डांटेंगे सुधीरा दीदी इतना भी यदि ये लोग सहन न कर पाई तो ये लोग क्या करेंगे आपके आशीर्वाद से उन्हें कोई भय नहीं रहेगा माँ ठाकुर की कृपा से सब सीधे हो जाएंगे यदि डांटे तो कुछ मत कहना संसार में कितने प्रकार के लोग रहते हैं सब कुछ सहन करके रहना पड़ता है ठाकुर कहते थे श शीन है जो सहता है वही रहता है हम लोगों के लिए ठाकुर से हाथ जोड़कर बोली ठाकुर रक्षा करो हम लोगों ने उन्हें प्रणाम करके विदा ली छुट्टियों में एक दिन दोपहर को सुधीरा दीदी और हम तीन लोग माँ के घर गए माँ ने हम लोगों को देखकर कहा पूजा के कमरे में बैठो मैं भोग देकर आती हूँ कुछ देर बाद जब माँ लौटकर आई तो हम लोगों ने प्रणाम किया माँ ने हम लोगों से कुशल मंगल पूछने के बाद कहा उस दिन घर पर डांट पड़ी थी हम लोगों ने कहा अधिक नहीं उस डांट का हम लोगों पर कोई असर नहीं हुआ भोजन के बाद मां ने सुधीरा दीदी को हाथ से साना हुआ प्रसाद दिया हम लोगों में दो विधवाएं थीं उनके प्रसाद खाने में थोड़ी आनाकानी करते देख मां ने कहा प्रसाद में दोष नहीं तुम लोग खाओ बेटी तत्पश्चात माँ थोड़ी देर सोई और हम लोगों को जमीन पर चटाई बिछा सोने को बोली शाम को माँ ने ठाकुर को जगाकर कर हम लोगों को प्रसाद दिया और बरामदे में बैठकर कर सुधीरा दीदी से बातें करने लगी। एक स्त्री ने कारपेट से बनी गोपाल की एक तस्वीर मां के हाथ में दिया और प्रणाम कर बैठ गई उसे देखकर कर ने कहा बहू तुमने इसे बनाया है बहू ने कहा हाँ माँ माँ ने कहा आहा अच्छा बना है चेहरे का भाव कितना सुंदर है देखो तो कैसा बनाया है कहकर हम सब लोगों को उसे दिखाने लगी और बोली अच्छा बना है ना? हम लोगों ने कहा हाँ उन्होंने उसे फिर से देखकर सिर से लगाया और रखने को बोली और बाद में बहू के घर का कुशल मंगल पूछने के बाद उसे प्रसाद दिलवाया गोलाब माँ के आते ही माँ ने उन्हें वह तस्वीर दिखा कर कहा देखो कितना सुंदर बना है उस बहू की ओर इशारा करते हुए बोली इसी बहू ने बनाया है गोलाब माँ ने उसे देख कर कहा सब कुछ अच्छा बना है केवल बाया हाथ थोड़ा मोटा हो गया है हम लोग हंसने लगी माँ भी हंसते हँसते बोली गोलाब ने आकर भूल निकाल लिया उसकी पसंद अलग है बेटी गोलाब ने बहुत कुछ देखा सुना है ना इसीलिए सब कुछ पसंद नहीं आता गुलाब का काम अत्यंत साफ सुथरा होता है फिर वह बहुत तरह के काम जानती है ठाकुर की जितनी सब चीज़ें हैं सब गुलाब की बनाई है फिर भक्तों की मच्छरदानी तकिया उसका गिलाब सब गोपाल बना गुलाब बनाती है शरीर में थोड़ा सा भी आलस्य नहीं है संध्या के पूर्व बहु ने माँ को प्रणाम कर विदा ली मैंने कहा फिर आना बेटी